गोविंद हरि गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि भगण वेद की पावन गंगा ब्रह्म सूत्र एवं भगवान श्री कृष्ण की रहस्य लीला कथा में का अमृत पान हम कर रहे हैं हमने बहुत कुछ जाना है हमारे भ्रम टूटे हैं राम भजने से पहले श्री राम बनना पड़ता है जो कोरे भजन गाते हैं वो ईश्वर के साथ भी धोखा धोखाधड़ी करते हैं नारायण उन्हें कभी क्षमा नहीं करते ये बात अलग है कि दयालु हैं, दंड नहीं देते एक गांव का गंवार लड़का भी जब किसी हीरो का भक्त बनता है तो उसका डुप्लीकेट हो जाता है कपड़े भी वैसे सिलवा लेता है बाल भी चाल भी बोल चाल भी सब उसकी उस हीरो की डुप्लीके में चली जाती है धिकार है उनको जो कहते हैं कि वो राम के भक्त हैं और झूठ कपट छल फरे धोखा ये सब छोड़ नहीं पाए तो इसलिए कहा कि पहले बनो राम राम सा शील हो गुण हो विचार हो राम सी दया हो प्राणी मात्र में एक आत्मा का एको भ्रम का भाव हो फिर भजो श्री राम तो पा जाओगी सब कुछ सारा दिन ठगी में गया और ये माला फेरी आए व्रत कर आए ये इसका कोई अर्थ नहीं है व्यर्थ है ये सब इनका कोई अर्थ नहीं होता है हमने भक्ति का वो मनोरम स्वरूप वेद में पाया है और भगवान की लीला कथा में पाया है कि पहले गोपियां बाल कन्हैया को ही अपना परम ब्रह्म मानती हैं अब उसी के रूप का ध्यान करती हैं बाकी सब की उपेक्षा होती है तो भगवान ने ब्रह्मा जी के मन में संदेह उत्पन्न कर दिया प्रभु ने वो ब्रह्मा जी की लीला कथा हमने सुनी कृष्ण की कथा तो पूछते हैं कि आपने ऐसा क्यों कि आप सभी बछड़ो और ग्वाल बाल में थे और ब्रह्मा जी ले गए थे तो ये इस लीला का रहस्य क्या है तो राधा ने कहा यह अगली क्लास है भक्ति की भक्ति कक्षा कक्षा आगे बढ़ती है झूठे नाटक से कुछ नहीं और जो इसको अर्पित नहीं है वो कुछ पाते भी नहीं कहा भगवान ने ये लीला इसलिए की कि जो तुम मेरे पीछे भागती हो मैं उसमें भी प्रसन्न नहीं हूं अब सब में मुझको देखो। पति में पत्नी में माता पिता में सास ससुर में संपूर्ण जीवधारियों में, में मेरा दर्शन करो भक्ति की अगली कक्षा चढ़ो हम तो वही बैठे हमने कसम खा रखी है कि बदला फरे भेदभाव ऊंच नीच जात पात से आगे हमको बढ़ना ही नहीं है तो बताओ अगली कक्षा में कैसे आओ अब गोविंद जाने लगे वृंदावन से मथुरा को अक्रूर जी लेने आए तो राधा से उन्होंने कहा राधा तुमने रोका नहीं वो चले गए कहा नहीं रोक लिया है ये अगली कक्षा है ये तीसरी क्लास है इसमें आओ। कि जब कोई बाहर से खो जाता है तो व्यक्ति उसे कहाँ खोजता है अपने मन की गहराइयों में कल्पनाओं में तो बाहर से वो इसीलिए कृष्ण लोग हो गए हैं कि जिससे भीतर तुम हम सब उनकी पूजा अर्चना और स्वागत कर पाए जब तक वो बाहर थे हमें अपना होश ही कहाँ था ये अगली अवस्था आई है जिसने ये राह नहीं ली है उसका जीवन व्यर्थ है कोई मतलब नहीं रखता किसी काम का नहीं है ना उसकी पूजा ना भक्ति ये सब बहुत बौने है और संप्रदायों ने हमें भटकाया है सत्य नहीं दिया है वेद ही अमृत की राह है वेद ही पावन गंगा है और वेद ही सरस भक्ति का ज्ञान हमें प्रदान करते हैं। और तब उसके बाद लीला कथा में हमने जाना कि तन मथुरा है और यमुना के किनारे है लेकिन फिर भी जरा संत सत्रह बार आक्रमण करता है जरा माने जीर्ण होना संदमा ने संिया 17 तो बार तो भगवान झेल लेते हैं कृष्ण स्वयं अठारहवीं बार उन्होंने कहा कि जरा संत तो फिर फिर आता रहेगा और इसको नियंत्रण में करने के लिए तुम सब द्वारिका में अर्थात ब्रह्मरंध्र में प्रवेश करो शरीर को तो जाना है इसको कब तक बांधे रहोगे जो ब्रह्मरंध्र में द्वारिका में प्रवेश कर जाएंगे उनके लिए काल यवन मर जाएगा वक्त को भी मरना पड़ेगा वह हो जाएंगे और हमने श्रीमद भगवद गीता में परंपराओं में देखा कि दो रास्ते हैं या तो ब्रह्मांड से ज्योति बन प्रकट होगे द्वारिका से और नहीं तो चिता की लकड़ियों पर तुम्हारा ही बेटा मार के पास फोड़ेगा कपाल क्रिया करेगा और निकालेगा बंधे हुए तुमको उस द्वारिका में दरवाजा फोड़ेगा और तुम्हें बाहर निकालेगा और पहली रोनी प्रेत की होगी सारी पूजाओं के बाद दसवां पर्यंत प्रेत बन के उसी की देह में वास करोगे फिर भी पता नहीं हम सब लोग क्यों जिदियाए बैठे क्यों नहीं उनके हो जाते जो रोम रोम हमारे हैं भस्मी से अन्न में लाए हैं अन्न से ये दुर्लभ तन है और शबरी के राम वन एक क्षण जीवन का बुद्धि सब कुछ प्रदान करते हैं और हम फिर भी भटकते मुझसे एक सज्जन कह रहे थे कि स्वामी जी इतना सब सुनने के बाद भी सब लोग तांत्रिकों के पीछे क्यों भागते हैं मैंने कहा ईश्वर में आस्था जो नहीं है भगवान के किए तो कुछ हो नहीं सकता तो इसलिए अब तांत्रिक गंडा दबीज करेंगे इसलिए उनकी चौ चमचागिरी में लगे हैं मैं क्या कहूं कि इन्होंने तो ईश्वर की हत्या की और भक्ति की माला भी उठाए ऐसे भी लोग ये हमारी कमजोरिया है ये हमारी आस्था की कमी है और जिसके पास आस्था नहीं उसके पास भगवान नहीं होते नहीं होते कोई भक्ति नहीं होती और ईश्वर भी तो इस अपमान के बाद भले दंड ना दे किनारे तो हो जाएंगे क्या ये तांत्रिकी तुम्हारा कल्याण करेंगे शमशान में यही होता है आए खोलें कहा आज की ऋषा खोल लें विश्वपर्णों अंतरिक्ष आए आण अक्षर वेपा असुरह सुनीथा। ये आज की निचा है वी सुपर्णों या क्योंकि तो मैंने कहा ना बच्चों को भी गुरुकुल में हम पढ़ा रहे हैं तो यहां वी का प्रयोग भी सिखा रहे हैं वी दो अर्थों में एक साथ प्रयुक्त होता है वी माने विगत है जो वी माने विशिष्ट है जो क्योंकि तो यहां ग्यारह वर्ष के छात्रों को वेद के साथ भाषा का भी अमर कोश का भी सबका ज्ञान दे रहे हैं इसी प्रकार नी का भी प्रयोग दोनों प्रकार से होता है निर्जन जहां कोई आदमी नहीं है जन्महीन है और निर्झर जो निरंतर जता रहे दोनों में रेल लगा हुआ है है ना तो निहतम नायम निहित भी है और ना भी है हा इसे समझो तो यहां दोनों अर्थों में एक साथ हमें लेना पड़ेगा कहा हाँ, इसको और थोड़ा एक बार और स्पष्ट कर दे तो शब्द है विधवा तो विधवा का अर्थ खाली पति विहीना नहीं है ऐसा कहकर हम किसी भी देवी का अपमान कैसे कर सकते हैं तो इसलिए विधवा शब्द है विधवा कि जिसका सांसारिक पति नहीं है लेकिन विधवा विशिष्ट परमेश्वर इसका पति है ये लक्ष्मी का स्वरूप है अपमान किसी का नहीं करते हैं वो तो महासम्मानित है लेकिन 1200 साल की गुलामी में आप उनकी बीटीम थे सब बी टीम में कर डाले बन वी धावा विगत धवा, धवा यश जिसका पति नहीं है और विशिष्टो यस यश जिसका अब विशिष्ट जो है जो परमेश्वर है वही पति है तो यह मत कहो कि अब ये सौभाग्य से हीन है ना अब तो ये सौभाग्य से परिपूर्ण है ये तो माता लक्ष्मी का स्वरूप है इसे प्रणाम करो लेकिन उनके यहां औरत का कोई सम्मान नहीं था तो यहाँ भी शुरू हो गया वो शादी में नहीं आ सकती ब्याह में नहीं आ सकती है, जाने क्या क्या उल्टे सीधे कानून मैं यहां भी देखता रहा बड़ा दुख लगता है देख के जिनकी संस्कृति मर गई वो अब जिंदा कहाँ है क्योंकि संस्कृति से ही जाति का नाम होता है बेटों से वंश नहीं चलते वो कल को कोई दूसरा धर्म कबूल कर ले गया तो क्या कर लो है? क्योंकि जब तक संस्कृति है तभी तक वंश संस्कृति लूटी वंश गया तो का भी सुपर्णा बिना पंखों के जो लगाते विशिष्ट जीवतियों के पंख अंतरिक्ष आन अख्य और अंतरिक्ष में नील गगन में नीलाकाश में उठ जाते ऊपर आ जाते ऊपर अक्षुण भाव से क्या अमर है ये गंभीर वेपा अनंत गहराइयों में आकाश की उठते चले जाते जो वेपा वो टेढ़े मेढे रास्तों पर जाते हैं गगन के जो अभी हैं फिर नहीं है कि कोई पद चिन्ह भी नहीं छूटते जहां पर गंभीर वेपा कि गहन गंभीर ऊंचाइयों पर उन लहराते रास्तों पर असुरह सुनी था असु शब्द का अर्थ होता है जिनके पास अब शरीर नहीं है जो देह से विहीन है अब आप उनको प्रेत भी कह सकते हैं जो भी चाहे कह सकते हैं हाँ। असुर शब्द से का अर्थ यही होता है अमर कोष में भी अशु शब्द का अर्थ है से विहीन असुरा कि शरीर छोड़कर उठ गए हैं ऊपर यज्ञ होकर जो सुनी था जो दिव्य परमेश्वर को ही अपना सब कुछ बना बैठे हैं उन्हीं की ज्योतियों में यज्ञ होकर ज्योतिर्मह नील गगन में, में विचरण करते हैं क्वेदानी क्वा किसने उठाया किसने दया करके ये दिव्य रूप दिए उनको वो जो शरीर भी खो गए थे वो ज्योतिर्मय दिव्य रूप पाए सूर्य, सूर्यों से कांति मान ज्योतिर्मय अजर अमर अविनाशी सो, सुर कश्चिकेत किसने उठाया उन्हें कौन ले गया उनको नीलाकाश में बिना पंखों के उड़ा ले गया कौन उनको कश्चिकेत और किसकी ये धर्म ध्वजा है ध्यान और किस में ये समाधि ध्यानस्थ है रश्मिर रश्मि ऐसी दहती दमकती हुई ज्योतियों में ततान किसने किया उत्थान उनका कौन ले गया उनको आवागमन से मुक्त कर नील गगन की राह पर का ही आत्मीय वह आप ही तुथे आप मेरे अंदर में प्रज्वलित हैं। उस यज्ञ से ही मैं जीवन का प्रत्येक क्षण पाता हूं और मुझ जैसा दम भी आशक्त जगत को ही सब कुछ मानता है कभी झांक के भीतर नहीं देखता कि देवयान भीतर है और पितृयान चिता की लकड़ियों पर तू जाने की तैयारी में है और राह भी ऐसी है न मकान जाएगा ना दुकान जाएगी ना ज्ञान विज्ञान जाएगा न भौतिक उपलब्धियां जाएंगी कुछ भी तो पास ना होगा तेरे जिनके लिए तूने जन्म गवाया है वो कुछ ना होगा पास तेरे और जो जन्मदाता भीतर एक एक सांस दे रहा था उसके साथ तू ईमानदार नहीं था गंभीर नहीं था फुर्सत खोज रहा था बाकी सब काम जरूरी है उससे मुलाकात नहीं जरूरी है कैसी विचित्र बात है एक बार एक आदमी पेड़ के नीचे बैठा हुआ था तभी एक तथा तो कथित सर्व संसारी कर्मयोगी असदभाग्य उसके पास आया देखा उसको कहना तू तो अपना वक्त बर्बाद कर रहा कुल है तो अरे तू काहेल बन के यहां क्यों बैठा है उसने कहा तो मैं क्या करूं कुछ काम कर कुछ थोड़ा काम कर शुरू तो कर बोले फिर बोले और काम करना और पैसा कमाना दुकान हो जाएगी तेरी बोले अच्छा फिर बोले फिर दो दुकानें हो जाएंगी मकान होगा फिर गाड़ियाँ भी होंगी बोले फिर बोले फिर ऐश करना मौज करना सर बेवकूफ आदमी वो तो मैं अभी कर रहा हूँ उसके लिए तालझाल क्या मतलब कहना है मैं जो कह रहा हूँ तू तो समझता क्यों नहीं ये देख सामने कितनी बढ़िया कोठी है, ऐसे तेरी अट्टालिकाएं होंगी उसने कहा ये मेरी है ये मेरी ही है और तेरी तरह ही मैं समझदार था ये तो अब बेटे ने धकिया के बाहर निकाल दिया काबिज है लौट के ले क्यों नहीं लेता बोला कल वहां जब चिता की लकड़ियों पे जाऊँगा तो भी तेरी नहीं की है तो वापिस कह लू हम में हर तथा कथित समझदार को मैं कैसे कहूं कि वो हैं, जो ईश्वर को गवां करके विषयादासक जगत को सब कुछ बनाए बैठे हैं, और इन्हें याद नहीं कि दुर्लभ मनुष्य की योनी है और प्रभु भाव से प्रकट होते हैं खाली दिखावे के भजन से नहीं नाटक से नहीं हरि व्यापक सर्वत्र समाना और भाव से प्रगट हुए भगवान सर्वत्र यही लिखा है लेकिन हम भाव हमारा विषांत जगत है राम नहीं है गोविंद नहीं है चौदाह दंभी का कोई ईश्वर नहीं है। दंभी व्यक्ति पहले ईश्वर को मारता है तभी तो कहता है ना मैंने किया है मैं करता हूं तो बिना हत्या किए अपने अंतर के देवता के उसने कैसे कहा कि वो करता है तो दम भी तो हत्यारा होता है उसकी भक्ति जब तब जन्मते ही नहीं और जन्मते हैं तो ये एक छोटे से दंभ में तुरंत नष्ट हो जाते है। उसे कोई उपलब्धि नहीं मिलती और हम दम नहीं छोड़ते हम अपने दम्ब और मिथ्याभिमान से कभी अलग नहीं हो पाते संसार मठों में भी नहीं छूटता है चेले आए चंदे लाए तो धंधा चले भक्ति वहां पर भी अनाथ है विषय शक्तियां ही सनात है सुनी था।, सुनी था वो जो उठे हैं वन की ज्योति गगन में तुम कह सकते हो कि शरीर छूट गए हैं बेचारे अनाथ है सुनी था उन्हीं के पास ही तो नाथ है तू तो अनाथ है उनके होते हुए भी तू कंगला है तभी तो कपट के सारे जीना चाहता झूठ और फरेब कोई सब कुछ बांधना चाहता को तो दानी सूर्या कश्चित की गांध्यान और किसके ध्यान में मस्त रहे कैसे पाए रश्मि रस्या ज्योतियों की ऐसी राह ततान क्या अश्लील गगन में उठते जा रहे हैं बन करके नारायण की ध्वजाएं वो ज्योतियों की पुंछ कौन लाया उन्हें यहां पर किसने उठाया उनको और कैसे छूट पाए वो विषयांत जगत के की इस कीचड़ दलदल से जिसमें हम नहीं छूट पाते और बड़ा सरल राह दिया है वेद ने हमको कहा तेरा अंतर जगत स्वजगत है और ये भरपूर है ये नित्य जगत और वाह जगत कोरा नाटक है रामलीला का मंच है इसलिए ये निमित्त जगत है वहां मंच पर जो लड़का राम बन के आया है राम थोड़े ना निमित्त अभिनय कर रहा है निमित्त जगत है शरीर का ये कोष्ट तुझे बनाना नहीं आया मेरा मेरा मेरा मेरा सारी उम्र तू गाता रहा और उसी को सब कुछ मानकर तू पाप दर पाप करता रहा जबकि जूठन को रक्त में वही बदलता रहा मैं नहीं जानता फिर तू पाप क्यों करता रहा धित्राष्ट हुआ नहीं था अब भी होता है हम सब में बैठा है और अगर सत्संग हमें आंख भी दे तो गांधारी तुरंत आगे पट्टी बांध देती है जरूरत की चल उधर। यही तो हमारी पीड़ा है इसीलिए तो हर बार हम सत्य की राह से उतर जाते हैं कहा तेरा अंतर स्वजगत है ये शरीर अवध है दस इंद्रियों को रखने वाला अमृत भाव दशरथ है और इस मन की तीन मनोवृत्तियां ही तीन पत्नियां हैं राम रूपी लक्ष्मी स्थित मन लक्ष्मण है और आत्मा ही श्री राम है और आत्मा के प्रति समर्पित भाव भक्ति ही जानकी है भक्ति में रत भाव भरत है और हर विषानता सत्य को नाश करना रिपुसूदन भरत है इतना बड़ा परिवार तेरा ये नित्य है जब जब भी जन्म पाएगा किसी कीट की योनी में तब तब ये भी साथ आएगा ये नित्य जगत है ये नहीं बदलेगा लेकिन किसी भी योनि में वही जगत वैसा का वैसा चला आए ये निमित जगत ये असंभव है फिर भी तूने निमित जगत के लिए स्व नित्य जगत को लात मारी है इसलिए तो वेद भले नहीं पढ़े, राह मिली नहीं तुमको जहां आप काम करते हो नौकरी करते हो वो निमित्त जगत है किसी दफ्तर में हो और जिस घर में तुम रहते हो वो तथाकथित स्वजगत मान लो आउटर वर्ल्ड में जबकि सत्य तो भीतर है क्योंकि नित्य जगत तो वही होता है जो सदा साथ रहे रहेंगे बीवी साथ रहती क्या मकान रहता है चीता की लकड़ी तक भी नहीं जाता तो क्षण निमित्त जगत को तुमने सारी महत्ता दी और आत्म जगत के इसके साथ तुम द्रोही रहे श्रीराम के और आसक्तियों से ऊपर तुम कभी उठ नहीं पाए कैसे पाते जीवन के सर्ते अगर आज दफ्तर में आग लग जाए तो तुम्हें किसी को हार्ट फेल नहीं होगा लगेगा कि जल गया तो सरकार खुद बनवाएगी गवर्नमेंट ऑफिस है लेकिन अगर तेरे घर में लग जाए आग तो देखो कैसे तू झटका नहीं खाएगा और आज स्व जगत के लिए हमारे पास कोई झटका नहीं है विषयांत जगत के लिए हम तो बिछे हुए हैं और फिर भक्ति का स्वांग भी भरते हैं तथा तो कथित वो स्वजगत जिसे मैं मानता हूं अज्ञान के वशीभूत भोलेपन से उस घर में कुछ हो जाए मैं धड़क जाऊंगा क्योंकि तो वो मेरा सब कुछ है वहां तो ड्यूटी दे रहा हूं दूसरा दफ्तर बनेगा उसमें चला जाओ आप नॉट मैं कुछ ज्यादा उससे परेशान नहीं और आज आप स्व जगत के लिए बिल्कुल ईमानदार नहीं जो सत्य रूप में घर है इसीलिए कहा कि जिन्होंने अपने शरीर प्रभु के पवित्र मंदिर नहीं बनाए उन्होंने कोई पूजा नहीं करी उनका कोई राम नहीं था भक्ति यहां से शुरू होती है कि नारायण ये आपका घर है गोविंद आप बना रहे हो प्रभु आपने दया करके मुझे यहाँ रखा हुआ है जीवात्मा रूप में खाली एक टेनेंट एक किरायेदारी तो हूं बनाने वाले मालिक तो प्रभु आप हैं ये आत्मा आप ही बना रहे हो तो ईट पत्थरों के मकान में बने उस मंदिर में तो मुझे याद था कि यहाँ जूते उतार के जाना है या नहीं होना तो यहाँ में क्यों सावधान कि मेरे मन में भी गंदी सोच ना आए मेरा स्वभाव प्रभु की चरणों से अलग कोई नया रूप न पाए और रोम रोम मेरा पवित्र रहे क्यों क्योंकि स्वयं परमेश्वर बना रहे हैं है? कोई मां है जो उंगली बना दे बाबा उठा दी, बना के दिखा दे वही बनाता है उसके मंदिर को तुमने हर सांस गाली दी तो बताओ कौन सी पूजा की कौन सी भक्ति की किस पादान पे खड़े हो भक्ति की द्वारिका तो बहुत दूर है अभी कहा एक सीढ़ी भी चढ़ पाए क्या तो क्यों फूल गए तो देखो दम्भ और गर्व में भेद होता है भले दोनों एक दूसरे के पर्यवाची हम शब्द कोश में दिखाते हैं डिक्शनरियों में लेकिन दोनों में सूक्ष्म भेद है गर्व करता हूं गोविंद का साथ है ये गर्व है मैं करता हूं वो नहीं है मैंने इस पे दया करी इस पे कृपा करी मैंने इसको खिलाया पिलाया मैं ना होता अथवा होती तो मैं ये तो मिट गया होता ये दम्ब है दोनों का भी समझो गर्व एक पवित्रतम भाव है दम एक अधा निकृष्ट विचार है ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकेटिव यानी शब्दार्थ नहीं है क्योंकि भाषा में कोई एक दूसरे के रेसिप्रोकेटिव शब्दार्थ नहीं हुआ करते शब्दार्थों में भी सूक्ष्म भेद होते हैं गर्व आप परमेश्वर पर कर सकते हैं गर्व आप अपनी भी नम्रता पर कर सकते हैं मिथ्याभिमान पर नहीं कर सकते दंभी और मिथ्याभिमानी अपने पिछले जन्मों के पुण्यों को भी नाश कर देते हैं और जिनके मन में बैर और कपट है उनके मन में राम नहीं होते आए ब्रह्मसूत्र में भी आए कल्पनोपदेशाच मध्वाधिवत अविरोध कि ये कल्पना करना उपदेश में मध्वाचार्य आदि द्वैत मार्गियों ने कोई अलग रास्ता बताया है कोई दूसरी राह लेके जा रहे हैं तो ऐसा सच नहीं है अविरोधा उनके भी बातों में कोई विरोध नहीं है खाली समझने की जरूरत है क्योंकि इससे पहले हम पढ़ के आए हैं चमसवत के ही सारे नाम है और आत्मा के आगे ही जब परम लगाता हूं तो परमात्मा हो जाता है ईश्वर आत्मा को ही कहा है और परम लगा तो परमेश्वर हो गया ये कोई दो अलग नहीं है ये कल्पना करना कि वो सातवें आसमान में है वो सत्तरवें आसमान में है तो भेड़ बकरियों के बाड़े हो सकते हैं परमेश्वर को बांधेगा कौन किसी एक आसमान पर कोई सुपर गार्ड रहा होगा जिसने इससे कहा कि तुम सेमिन हैमिंद से आगे खबरदार नहीं बढ़ सकते न ऊपर नहीं चाहिए तो कुछ रहा हो भेड़ बकरी हो और एक बाड़े में बंद हो तो बात समझ में आती है जिसने बनाया है सचराचर वो कहा नहीं हो सकता उसे कौन बांध सकता तो इसलिए जो दूसरे संप्रदाय भी तुम्हें पढ़ा रहे हैं वो शब्दों के भेद में फंस गए हैं क्योंकि तो इससे हटके आप कोई भाव भी तो नहीं हो सकता परमेश्वर को कोई एक खूंटे पे बांध तो नहीं सकता बकरी या भेड़ की तरह तो कहा कल्पनादेश मतवादी वोधा जो उन्होंने कहा है जो उनके मत आदि हैं उनको लेकर के भ्रमित मत क्योंकि उन्होंने इतना ही तो कहा है कि प्रकृति ही सृष्टि का कारण है लेकिन उन्होंने यह तो नहीं कहा कि प्रकृति ही सृष्टि की कर्ता भी है तो आप भले उलस नहीं बात एक होती है अर्थ अनेक हो जाते हैं आपको एक उदाहरण देते हैं पहले भी दिया हाँ। कि वो जब दही जमाती थी एक गृहणी गांव की बात है तो एक कौवा आकर के उसका बर्तन उलट के और खाने लगता था बहुत परेशान एक दिन वो घात लगा के बैठ गई और जैसे ही कौआ आया उसे खींच के मारा बेलना और बिल्कुल सही निशाना बैठा कौआ पलटा मर गया तो सामने एक संत बैठे हुए लड़के नीचे तुमने देखा तुरंत कहा का, काग दही के कारण जन्म कमाया तो? दही के कारण जन्म गवाया बगल में एक मुंशी बैठे हुए लगे वाह महाराज क्या बढ़िया बात कही आपने कागज ही के कारण जन्म कमाया मैं तो कागज ही दिखता वो दूसरी तरफ एक तो धोबी बैठा हुआ था बोला वाह प्रभु कितनी बढ़िया बात की आपने कहा गदही के कारण जन्म गवाए शब्द वही आगे पीछे अलटे पलटे भी नहीं हुए खाली जुड़ाव वाला अलग, अलग है तो बात एक ही होती है अर्थ अनेक हो जाती है यह कहना कि फलाने लगे कहा स्वामी जी फलाने किताब में ये लिखा है कहा तू उस किताब को भी तो नहीं जान पाया है जिनको नहीं करते तू चौधराहट कर रहा है। एक तपस्वी के यहां से दो ब्रह्मचारी गुरुकुल से चले तो गुरुदेव ने उनको अंतिम उपदेश दिया कि देखो अब जा रहे हो गुरुकुल का संसार वन में होता है और अब तुम जाओगे जहां लोग रहते हैं तो सुनो किसी नारी का भूले से भी स्पर्श मत करना समाज में ही बुरा माना जाता है अकेले में बात भी मत करना वगैरह वगैरह बहुत सी बातें बताई और सोना भी तुकी ऐसे स्थान पर जहां गृहस्थ ना हो भले खुला आकाश क्यों हो तो सब समझा बुझा करके उन्होंने आखिर अंतिम उपदेश संसार का दे करके विदा कर दिया दोनों ब्रह्मचारी नदी के किनारे आए शाम हो रही थी दोनों संदेह बाद अपने अपना गायत्री पूजा में लगे गए उसी वक्त जंगल से महिला निकली वो पहले ब्रह्मचारी के पास गई वो पूजा करते उठ रहा था उसने कहा महाराज देखा बोले तो तू आ गई मेरी परीक्षा में अरे अभी गुरुदेव ने बताया मैं तुझसे अकेले में बात नहीं कर सकता जल्दी बता क्या बात बोले महाराज नाव निकल गई है मैं अकेली आपको भी नदी पार कर रहे हैं तो आप मुझे कंधे पे बिठा के नदी पार करा दें। नहीं तो अगर इधर ही रह गई तो कोई दस्यु मेरे जीवन का सर्वनाश कर देगा अथवा कोई जानवर मार के खा जाएगा मुझको कहने लगे महामाया मेरा इम्कान ले रही है मुझे गुरु तो नहीं बना रही है उन्होंने उठाई लग रही तो बेचारी डर के चली दूसरा ब्रह्मचारी भी पूजा करके उठ रहा था उसने कहा महाराज कहा तो कहो मां क्या बात है आप बहुत भयभीत लग रही दोनों एक ही गुरु के चेहरे है तू तो पोथा पकड़ के बैठा जो तेरे पल्ले ही नहीं पड़ा कहें कहो मां तू तो कहे प्रभु नाव निकल गई है मुझे जंगल में लकड़ी पटोरते देर हो गई और हमें अकेले यहां मुझे अकेली, अकेली कहाँ है ईश्वर तो सब जगह है और हम तो हैं हम नदी पार कर रहे हैं आप मेरे कंधे पे बैठो मैं पार कराए देता हूं एक ही समय पर दोनों ने उपदेश दिया लेकिन हमारे बुद्धिमानों को ये उदाहरण मेरे समझ में आएंगे क्या तीनों ने नदी पार करी उसने दोनों को प्रणाम करके वो अपने रास्ते गई अपने रास्ते चले गांव में आए तो जो मिला वो बना करके और दोनों मंदिर के चबूदरे पे सो गए तो आधी रात को पहले ब्रह्मचारी ने दूसरे को उठाया बोला उठ बोले क्यों झोंका क्या बात है बोला मुझे नींद नहीं आ रही बोले क्यों नहीं आ रही क्या बात है तब ये ठीक नहीं बोले तेरी वजह से नहीं आ रही बोले क्यों मुझसे क्या अपराध हुआ कहला जिस नारी का स्पर्श भी वर्जित था जिससे अकेले में हम बात भी नहीं कर सकते उसको कंधे पे उठा के नदी कैसे पार कराई तू तो थोड़ा नींद में था लेकिन उसने सुना तो हंसा कहने एक, बा, एक बात बताओ मित्र ये कंधे से सिर ऊपर होता है कि नीचे बोला ऊपर होता है और बोला उस सिर में तू अभी तक उठाए पहले अपने प्रायश्चित कर फिर सबेरे बात करेंगे वो तो क्योंकि मैंने तो वही उतार दिया तू तो अभी भी ला का गुरुदेव ने ये भी तो कहा था कि हर स्त्री में मां देखना और पीड़ा में कोई भी दिखे उसका सहयोग जरूर करना अपनी सीमाओं में अपने लक्ष्मण रेखाओं में तो बोला क्या वही अंतिम उपदेश था बाकी नहीं थे क्या लेकिन नहीं हम सब भी यही करते हैं कि जो अपना कपट होता कर लेते और कहते चौपाई में देखो यहां यह लिखा हुआ टेड़ा करके दे मारते तो हम धोखा किसे देते हैं और द्रोही किसके हैं अपने ही आत्मा शरीर ये चतुराई नहीं ये मेरी सर्वनाश है जब जब बचने की कोशिश करते हो धरती रोती है प्रभु भी दुखी हो जाते हैं कि मेरा बनाया और मुझसे इतना विपरीत जा ना झूठ छूठ ना कपट और वरना शब्दों के तो जितने भाव बदल रहा जाएगा हम तो बता देते गांव के लोग आए तो कहने लगे बाबा बिजली नहीं आ रही है तो हमने कहा भाई नेताओं से जाके बात करू कहते हाँ यू बात तो है मुला यमराज है अब मुला यमराज है यह मुलायम राज है बात तो एक ही खाली संधियां अलग अलग लग रही है बस ये तो शब्दों के पीछे क्यों भाग रहे उसमें कुछ रखा नहीं है तो कहा कल्पनापदेश मधवादिव अविरोधा किसी का क्या कोई विरोध नहीं है अविरोधा कोई विरोध है ही नहीं इसरा में वो चाहे दुनिया का कोई भी स्कूल ऑफ थाट है सांप्रदायिक सोच है जब भी गहराई तक जाएगी वेद में ही लौट के आएगी क्योंकि धर्म जो है वो यूनिवर्सल एप्लीकेशन ऑफ ट्रूथ है किसी का मैन मेड नहीं हुआ करता जो प्रकृति में नहीं है वो धर्म नहीं है इसे सदा याद रखो और अब चले गोविंद की कथा में हा भूमिका हम पहले ही बांधे आए हैं सब लोग द्वारिकाओं में आ गए हैं और अब श्री कृष्ण द्वारिकाधीश है द्वारिकाए है, सौ हैं सौ हिस्सों में बांटा गया है द्वारिकाओं को पूरा सौराष्ट्र है आज भी सौ राष्ट्र उसी से कहलाता है सौ माने वन हंड्रेड सौ राष्ट्र है और अब असुरों के लिए असुर राजाओं के लिए कृष्ण एक महाकाल हो गया है क्योंकि जितने राजा असुर राजा गुलाम बेचते हैं और यवन बेड़े जब उसको लेकर जा रहे होते हैं तो जहाजी बेड़े सागर के किनारे किनारे ही चलते हैं बीच में नहीं जाते थे क्योंकि उतनी अच्छी तो वो वक्त भी नहीं थे तो द्वारिकाओं में वेरावल मूल स्थान है वेरावल के पास ही है जो असली जो कृष्ण का है जहां सोमनाथ मंदिर था उसके पास ये कृष्ण का प्रदेश है है हाँ ना इधर और इधर द्वारिकाएं हैं और यहां पर यहां से हमारा एक सौ द्वारिका है और ये द्वारिका वो जहाजी बेड़ा था जिसमें भगवान स्वयं जाते थे सेनाओं के साथ जहाजी बेड़ों के साथ और इन असुरों से के को रोकते थे और वहाँ भेंट होती थी कृष्ण से वो अपनी भेंट यदार जो भी होती थी टैक्स के रूप में भी जो भी था असुरों से वो लेते थे और उसके साथ ही उनकी तलाशी होती थी कि वो कहीं ग़ुलाम तो नहीं पकड़ के ले जा रहे भारत से और यदि ऐसा मिला तो वो बेड़े ध्वस्त कर दिए जाते थे वो गुलामों को छुड़ा करके और उन्हें सम्मानित जीवन देते थे गीता का ज्ञान जमीन देते थे गाये बहते आज भी अगर यदि आप काठियावाड़ में जाएं तो आपको वो काठी समाज मिलेगा उनके यहां को पर भी डोरी नहीं बनती है सौ 200 गायों के झुंड होते हैं बछड़े बछिया साथ में होते हैं और जिसका नाम लेके बुलाओ वही दौड़ा चला आता है आज भी वो गोप और गोपियों के कपड़े ही पहनते हैं उन्होंने ना राह बदली ना भेष बदला आज भी उनके यहां गुरुकुल होते हैं गुरुकुल में बच्चे मुफ्त ही पढ़ते हैं हर कोई अपने घर से जो योगदान देना होता है उसका लड़का हो ना हो हर कोई अपना धर्म नहीं पाते वो एक कृष्ण की व्यवस्था आज भी है और यदि लड़के मेधावी होंगे तो विदेशों तक पढ़ने जाएंगे तो गुरुकुल ही उनका भार वन करेगा ये व्यवस्था आज भी है 11 वर्ष तक लड़का वहां उड़ती हुई चिड़िया की तरह स्वतंत्र होता है आज भी और तब भी था और अकेला यह संप्रदाय है काठी समाज है जो सागर के किनारे रहता है मछली नहीं खाता है मांस मर जाता है इससे दूर रहता है अब धीरे धीरे जब नेताओं को वोट बैंक के लिए मुसलमानों को भी बसाना था खास तौर से कांग्रेसी नेताओं को तो उनको बढ़ाते चले गए तो उससे वो इनकी जमीन जायदाद भी और उनकी गाय भी पकड़ के पाकिस्तान ले जाने लगे वहाँ चमड़ा उद्योग चला यहाँ की तो धीरे धीरे ये भी मजबूर होकर के उन्हीं के रंग में रंगने लग गए यदि इस देश की संस्कृति को इससे पहले किसी ने मिटाया था तो इतना नहीं जितना कि कांग्रेस ने मिटाया और ये निर्विवाद बात है ये वोट बैंक की राजनीति ये सेकुलरिज्म की आड़ में लोगों को लड़ाना बिड़ाना एक तरफ तो सांप्रदायिकता के हटाने की बात करते हैं सेकुलरिज्म एक और बड़ी सड़ी घटिया सांप्रदायिकता है जिसके कारण इस देश में सांप्रदायिक था जातिवाद ये फैला है गाली ये धर्म और इस प्रकार एक भयंकर विनाश अब अब धीरे धीरे उनके रूप बदल रहे हैं। शायद उसी का प्रायश्चित था जो भूकंप आए वहां पर गौ पीड़ा थी गोविंद से सही नहीं। मत सताओ किसी को सबको प्यार करो तो ये वो प्रदेश है तो इनको यहां बसाना तो गुलामों की खरीद फरोख के धंधे बंद हो गए थे तो एक एक राजा के पास पचास पचास साठ साठ हजार गुलाम थे खरीदे हुए और उन्हें वो मिडिल ईस्ट में भी नहीं बेच सकते थे और बाहर भी कहीं नहीं ले जा सकते थे क्योंकि इन्हीं से खरीद करके गुलाम बाकी भी असुर प्रदेशों में भेजे जाते थे जैसा कि मैंने पिछली बार भी आपसे कहा कि राजा को ममी बना करके पिरामिड में इसलिए रखा जाता था कि शुक्राचार्य आएगा और संजीवनी मंत्र से इन्हें जीवित कर देगा तो राजा अकेला बंद नहीं होता था उनके साथ जितने बंदी नौकर चाकर होते थे और गुलाम होते थे उन सबको जिंदा मम्मी बना दिया जाता था दवा लगा के लेप लगा, लगा के लपेट करके और पहले उनके साथ बड़ी बदतमीजी से उनकी आंतों की सबकी धुलाई हुआ करती उसके बाद उसको मम्मी बना करके खड़ा किया और उसके बाद पत्थर ईटा सा गोल घाल करके और उनको मूर्तियों में बदल दिया गया और ऐसी मूर्तियां हमें चीन में भी मिली हैं मिडिल में हर जगह मिली क्या अकेला सुल्तान नहीं जाएगा अब उठेगा तो कुछ नौकर चाकर भी तो चाहिए तो जब ये जिंदा होगा तो शुक्राचार्य इनको तो भी जीवित कर देंगे तो लड़कियों को बच्चियों को सबको मम्मी बना करके पत्थर की मूर्ति बुत बना करके चारों तरफ राजा सो रहा होता था उसके खड़ा किया जाता और ऐसी ऐसी भी मिली है कि कई कई हजार ऐसी मूर्तियां मिली है जिन्हें पहले यही समझे थे कि पत्थर की हैं लेकिन जो कुछ खंडित तो हुए तो देखा गया तो भीतर तो उसमें बोस थे क्यों उसके बाद तब पता चला ये तो जिंदा मारे जिंदा इनको ममी बनाया और उसके बाद इनको पत्थर से ढाल करके इनको मूर्त बुद्ध बना दिए जब राजा उठेगा बुद्ध टूट जाएंगे ममी जिंदा हो जाएंगी और राजा के साथ उसकी फौज चाहिए उसके नौकर जाकर चाहिए उसको रखेले चाहिए और खाने पीने का सामान भी रखा जाता लेकिन है लेकिन कृष्ण है काल यवन को मार करके एक लंबे अंतराल तक के लिए उसके बाद कोई पिरामिड नहीं बना कोई मम्मी भी नहीं बनी मम्मी बनाने की प्रक्रिया आज भी है लेकिन अब वो मरने के बाद करते हैं एक संप्रदाय विशेष जब कोई मर जाता है एक स्पेसिफिक संप्रदाय है तो उसको लखनऊ में भी हम देखा करते थे हाँ संसार से हैं यहाँ पर तो उसको ले जाते थे नदी पे पानी भर भर के धोते हैं उसको साफ करते हैं और जब कतई साफ हो जाता है तो एक साफ पानी की शीशी घर वालों को देते हैं और तब फिर उसको मम्मी की तरह ही कपड़े लपेट के तब दफनाया जाता है ऐसे सीधे नहीं दफनाते आज भी वो परिपाटी है ये बात अलग है कि उसके साथ उसके बाकी परिवार वालों को जिंदे नहीं दफनाती हाँ ये करें तो पुलिस पकड़ ले जाए शायद ये मजबूरी तो कृष्ण के कारण सब है उनको उनके भयभी गुलामों हाँ के ढेर लग रहे थे जिन्हें वो लूट के लाए थे चुरा के लाए थे जबरिया उठा के लाए थे खरीद के लाए थे उनकी मजबूरी का फायदा उठा लेकिन बेचे कैसे क्योंकि असुर राजा तो घुस नहीं सकते और इसी के जहाज में एक गुलाम दिखिया। तो तो गया। भी गुलाम भी दिया तो गए गया जहाज भी डे सब कुछ है। इतना सख्त कानून था इसीलिए वो धरती का इतिहास में भी भगवान था उसने कभी हथियार राज्य और सत्ता के लिए नहीं उठाए थे बल्कि सत्ता के दम को तोड़ने के लिए उठाए थे उसने और राजाओं ने भयकर भय बैठा हुआ था जो असुर राजा थे वो नाम बेचें तो कैसे वो ले जाए तो कैसे वो यहां आए तो कैसे जरासन बेचता था जगन्नाथपुरी से वो सूर्य मंदिर उसका एक आमोद प्रमोद ग्रह था और क्योंकि असुर सूर्य को ही असुर मानता है असुर राज इसलिए वो मंदिरों के ऊपर एक सूरज की का एक बिंब बना देते थे उसका अर्थ ये नहीं कि तो वो कोई गलत बात है तो ये सारी की सारी पीढ़ाएं थी वहां पर ऐसे ही समय में अब हम भारत की थोड़ी सी एक तस्वीर दिखाते हैं एक और जरासंध है जो असुर राजा है दूसरी ओर वंश भी है जो सूर्य और असुर के बीच का धड़ा है मतलब इसकी कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं है और दूसरी तरफ सुर नायक राजा है जो बहुत बड़ी सत्ता संपन्न नहीं है लेकिन उन्हें कृष्ण की विचारधारा में पूर्ण आस्था है श्री राम की भक्ति में उनका अंतिम विश्वास है और ऐसे राजा कमजोर हैं क्योंकि वो जनता से टैक्स भी नहीं लेते स्वैच्छिक होता है माँ क्योंकि कृष्ण ने कहा कि किसी को सता के कुछ लेना एक गुंडे का काम है चाहे वो नेता हो या राजा हम जन जनता को सुशिक्षित करें कि वो स्वेच्छा से राजा का राजा को राजहित में मंदिर का मंदिर को धर्मशाला का धर्मशाला को गुरुकुल का गुरुकुल को दें अपनी स्वेच्छा और देखकर परमानंदित हूं कि उन्होंने अपना धर्म निभाया आपने कहा माला फेरना ही धर्म है हमने यही निभाया बाकी तो ना। तो ये जो व्यवस्थाएं थी इस कारण बहुत से राजा जैसे जैसे शिक्षा का विस्तार होता था जैसे प्रदेश होते थे तो वो उतने धनी नहीं थे जितने असुल राजा थे क्योंकि तो पचास पचास साठ साठ गुलाम बेचते थे और वो मांगे पैसे लेते थे तो जो समृद्धि इनके पास थी वो सुर राजाओं के पास नहीं थी तो वह बहुत से राजा क्योंकि सब नातेदार रिश्तेदार थे चाहे अलग अलग ये विचारधाराएं भी अलग थी जैसे कृष्ण और कंस को ले लें कंस असुर राजा है उसका पिता सुरना है क्या महाराजा गुरुसैन और भाजा तो सुरेश्वर है तो इसमें कोई जाति या संप्रदाय की बात भी नहीं थी ये तो बहुत घटिया सोच है इसे धर्म कहीं नहीं मानता यह बहुत ही निंदनीय सांप्रदायिक सोच है धर्म को इससे कुछ लेना देना है तो यह साम्राज्यों का विस्तार था और जरासंध ने जिन राजाओं को लूट करके भी पैसा ले आता था उनके यहां से जितने बंदी बनाता था प्रजाजन उनको भी बेच जाता था तो जरासन अति बंशाली है ये वहां का दृश्य है और इनके साथ कृष्ण के सत्रह आक्रमण भी हुए हैं मथुरा पर भी आया है और ये कंस का भी है अस्थि प्राति का पिता है तो जब कृष्ण द्वारिकाधीश हो गए और मथुरा भी एक प्रकार से ही हो गई थी कुछ नहीं था इसमें बहुत काल के बाद फिर बसी है शायद अनिरुद्ध के समय में अथवा हाँ अनिरुद्ध के समय में अनिरुद्ध ही लौट के आए थे मतलब में जो कृष्ण के पौत्र सब राजाओं ने सुर राजाओं ने सोचा कि कृष्ण में और महाराज जरासंध में संधि करा दी जाए श्री कृष्ण में और जरासंध में संधि करा दी जाए क्योंकि इसने मथुरा उजाड़ने की बात करी थी मथुरा तो उजड़ी गई और करे कृष्ण तो द्वारिकाधीश है तो महाराज भीष्मक के यहां विधर्भ राज के यहां कौंडन्यपुर में सारे सुर असुर राजाओं को बुलाया जाए और उनसे बात की जाए तो ये व्यक्ति के नरसंहार और ये झगड़े जो हैं ये समाप्त कर दिए जाए ये सोच करके मंत्रणाएं शुरू हो गई चारों तरफ और कौंडन्यपुर महाराज की पत्नी का देहांत हो चुका था उनके रुक्मी और रुक्मक दो बेटे थे और रुक्मिणी उनकी बेटी थी छोटी सबसे और रुकमिणी के पीछे जरासंध का मित्र राजा शिशुपाल बचपन से पीछे पड़ा था उससे विवाह करना चाहता था ये पूरा दृश्य तो वो कॉर्पियो की रुक्मी भी, भी शिशुपाल का दोस्त था तो विधर्भ को सदा भय रहता था इसलिए उन्होंने रुक्मणी को बचपन से ही अम्बावती अपने गुरु के यहाँ महाराज मुदगल के यहाँ भेज दिया था वो वही पर पली और बड़ी हुई मही थी इसलिए उन्होंने वहीं भेज दिया और वो राजगुरु के पत्नी और बेटियों के साथ ही वो रही और वो वहीं पढ़ाई करती रही गुरु को एजुकेशन वहीं लेती रही और उसको आदेश था कि वो कभी भी कौरे में नहीं आएगी क्योंकि असुर अक्सर लड़कियां उठा ले जाते थे अब भी उठा ले जाते हैं हाँ इंटरपोल की रिपोर्ट हमारे पास आती है मेडलीस पहुंचा दी जाती है लेकिन साइकुलरिस्ट है सब ठीक ठाक शंकराचार्य की बात होती तो सब ठूस बाकी जगह वो मैं किसी के पक्ष के लिए तुरुपमणि तो में कृष्ण की गीत सुने रूपी गायक गाते थे क्योंकि वासुदेव अपने जीवन काल में बहुत प्रसिद्धि को पा चुके थे और धरती उन्हें एक अमर देवता के रूप में एक योद्धा के रूप में एक ईश्वर के रूप में ज्ञानेश्वर के रूप में हर रूप में उनके गीत लोग गीतों पर चारण और भाण गाते थे जगह जगह सांग भी भरते थे और अपना जो भी लोग भेंट मिल जाते थे खुश रहते थे तो ऐसे गीतों को सुनते सुनते रुक्मणी अनजाने हैं कृष्ण को अपना हृदय दे, दे बैठे उसे उसने कभी देखा नहीं था और वासुदेव भी जानते भी नहीं थे कोई रुकमणी भी अब और वो कौंडल्य महाराज की बेटी है उन्हें ये भी पता नहीं था तो जब उसने अपनी सखियों से बताया कि मैं कृष्ण का ही वर्ण करूंगी तो उन्होंने कहा कि तुम ठीक तो हो बोले क्यों अरे बोले वो योगी ब्रह्मचारी है वो किसी के भी मेंबर में नहीं जाता वो हर को घर को अपना घर कहता है वो जन नायक है तो जन सेवक है वो और आज आत्मा हम सबका नायक भी है और सेवक भी है एक एक सांस एक एक क्षण दे रहा है जूठन को रथ में बदल रहा है मां की तरह तन का मैला धो रहा है हम ना उसे नायक माने ना हमने उसकी सेवाओं का कभी मान किया पता नहीं कौन सी भक्ति करते रहे तो कहा कि तो तुमने बड़ा आनंद कर डाला रुक्मिणी हो सके तो अपने भाव बदल ले रुक्मिणी को लगा कि वो धरती पर बहुत गहरे कहीं जा गिरी कई दिन तक उदास रही दुखी रही फिर उसने एक निर्णय कर डाला इसकी चर्चा हम अगले अगली बार से करेंगे अंतरिक्षा अक्षर गिर असुरा सुधा प्री सूर्य काशिप के तदाल कि कौन है जो पंख को देता सुंदर ज्योतियों के दिव्य पंख बुलाता अंतरिक्ष जीवन रूप और देता रूप अमर गंभीर आकाश में जहां लहराते हुए रास्ते हैं निरंतर बदलते रहते हैं कौन राह दिखाता था उनको कौन है कई नानी कौन है जिसने दया करके कृपा करके आत्मयज्ञों के द्वारा उन्हें यज्ञ करके सूर्यों से कांति दी सूर्य कश्य के और किसकी ध्वजा बनकर उठेगी गगन में कथ महा और किसमें ध्यान ध्यास्त नहीं किसमें किस ये समाविष्ट रहे किसमें किसके साथ यह द्वैत करते रहे इसके रूप में ही अपने को बसाते रहे और किसका ये रूप बनते रहे रश्मे रस्या उसी की ज्योतियों का स्वरूप बन इस प्रकार तदरूप उसी का रूप देते तथा आज उठते जाते मेल गगल में भारत ही द्वार तो है जो पहले ऋषि से हम निरंतर कर करते चले आ रहे हैं धर्म कोई कल्पना नहीं है कि किसी के दिमाग में कल्पना जगी और उसने शुरू कर ये काम संप्रदायों का है धर्म की मान्यता है कि जो प्राणी मात्र में अनिवार्य रूप से अभेद है वही धर्म है